फिर भी इंस्पेक्टर ने थोड़ी और कोशिश करते हुए कहा रुकिए, मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ नीचे तो सीवर टाइप का कुछ है लेकिन इसमें भी सिर्फ पानी भरा हुआ है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो ये, सीवर है, ये बहुत संकरा है इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता मेरा मतलब सिगरेट के इतने बड़े बड़े डिब्बे तो इसमें बिल्कुल नहीं डाले जा सकते एक मिनट आप रुकी मैं नीचे जाकर यहाँ का वीडियो बनाकर आपको भेजता हूँ ओ विक्रांत परेशान हो उठा उसके चेहरे पर निराशा के भाव देखे जा सकते थे ऐसा लग रहा था कि विक्रांत का अनुमान गलत साबित हो रहा था उसे अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद नंदू ने चोरी का माल कुएं के नीचे किसी सीक्रेट जगह पर छुपाया होगा लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि ये नंदू के लिए थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है इसलिए शायद हो सकता है कि जो रूही कह रही हो वो सही हो विक्रांत अभी ये सोच ही रहा था की अचानक से फोन पर वो इंस्पेक्टर जोर से चिल्ला पड़ा क्या हुआ विक्रांत ने भी हड़बड़ाते हुए सवाल किया इंस्पेक्टर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा विक्रांत सर मुझे कुछ मिला है कुछ है लग रहा है कि पानी पानी क्या पानी पानी में क्या हुआ विक्रांत ने सवाल किए। पानी ठंडा है बहुत ठंडा है यहाँ सीवर बना हुआ है लेकिन इसमें से कोई बदबू नहीं आ रही है इंस्पेक्टर अपनी आवाज़ से ही काफ़ी कन्फ्यूज नजर आ रहा था विक्रांत को ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई उसे इस इंस्पेक्टर की बात थोड़ी अजीब सी लग रही थी फिर उस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया पानी तो बहुत ज़्यादा साफ है और मुझे नीचे तक सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो क्या हुआ तुमने ये बात तो अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था विक्रांत को सोचे जा रहा था इसी बीच उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कचरा या गंदगी भी नहीं है विक्रांत को सोचने लगा और अचानक से उसने फोन पर चिल्लाते हुए कहा ऐसा करो अपने सिर से एक बाल निकाल पानी में डालो और देखो पानी बहकर कहीं जा रहा है या फिर स्थिर है मेरा भाल पानी में पहले तो उस इंस्पेक्टर को विक्रांत की बात कुछ समझ में नहीं है लेकिन फिर अगले ही पल उसे विक्रांत की बात समझ समझ में आ गई गया लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ साफ दिख रहा है कि पानी बह रहा है और बहकर पूर्व दिशा में जा रहा है ओ विक्रांत फिर से चलना पड़ा अजय वो सुरंग बनाकर सामान ले जा रहा है सुरंग बनाकर कैसे रोहित काफी कंफ्यूजन में थी उसे विक्रांत की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी इस वक्त ऑफिसर अजय जो की गैरेज के दरवाजे के ठीक सामने पहुंच चुके थे और वो अभी इस दरवाजे पर नौक कर नहीं वाले थे कि अचानक से विक्रांत के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौक उठे वो सारा सामान सीवर के सहारे ले जा रहा है विक्रांत ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा मैं समझ गया कि वो कैसे चोरी किए हुए सिगरेट को अपने अड्डे पर पहुँचा रहा है पता है उसने पहले से ही कुएं से जोड़कर एक सुरंग बना रखा है फिर जब उन लोगों ने सिगरेट की चोरी की तो फिर इसे वाटरप्रूफ बैग में पैक करके पानी के भीतर सुरंग के रास्ते अपने अड्डे पर पहुंचा रहा है और बैग को वो किसी तैरने वाली चीज के ऊपर रखकर कुएं के भीतर ले जाकर पानी में तैरा दे रहा है विक्रांत की बातें सुनने के बाद रूही ने बेहद हैरत के साथ सवाल किया सर ये पॉसिबल है क्या पॉसिबल है छोटे मोटे चोर के लिए पॉसिबल नहीं है क्यूँकी कुएं के नीचे से सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं है लेकिन जिसको पांच करोड़ की चोरी करनी हो और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है विक्रांत ने फिर रोहित को समझाते हुए कहा बताओ कि पूर्व दिशा में कहीं से कोई शिविर निकलता है क्या ये ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए और अगर हमने थोड़ा जल्दी मूव किया तो हो सकता है की हम उन्हें लूट के पूरे सामान के साथ पकड़ लें हे भगवान इस वक्त ऑफिसर अजय जो की गैरेज के मेन गेट के ठीक सामने खड़े थे वो विक्रांत की थोड़ी सुनकर बिल्कुल शॉक्ट रह गया वो बहुत दिन से पुलिस की नौकरी कर रहा है और अब तक न जाने कितने चोरों को भी पकड़ चुका है, लेकिन आज तक उसने चोरी का ऐसा केस कभी नहीं देखा था। इस टाइम तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऊपर से विक्रांत ने अभी जो थ्योरी दी थी वो तो ऑफिसर अजय के बिल्कुल सिर के ऊपर से निकल गई। और विक्रांत की इस थ्योरी को सुनने के बाद उसका मेन फोकस अब इस रॉबरी केस को ही जल्द ऐसी जल्द सोल्व करना रह गया था चूँकि अभी ऑफिसर अजय गैरेज के दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे ऐसे में उन्होंने सोचा की कम से कम एक बार गैरेज के दरवाजे पर नॉक करके ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं गैरेज के अंदर कोई है तो नहीं सोचते हुए उन्होंने अपनी उत्सुकता को कंट्रोल करते हुए दरवाजे पर नॉक करना शुरू कर दिया उन्हें ना जाने क्यों ऐसी उम्मीद थी कि कोई ना कोई इस दरवाजे को जरूर खोलेगा अवच अचानक से रूही ने अपना फोन बाहर निकालकर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर ये हम लोग जहां अभी खड़े है ये उस कुए के ठीक ईस्ट डायरेक्शन में है इसका मतलब ये पॉसिबल है कि विक्रांत बिल्कुल शॉफ्ट उसे समझ में आ चुका था कि रोही क्या कहने की कोशिश कर रही है उसने तुरंत ही इस गैरेज के चारों तरफ के एरिया को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया उसने तुरंत ही नोटिस किया कि उस गैरेज के बाहर कॉर्नर साइड में पीले रंग की कई सारी ट्रक खड़ी हुई थी अचानक से विक्रांत के दिल की धड़कन काफी तेज हो चुकी थी उसके शरीर का एक एक अंग फड़क लगा वो अपनी भवें सिकोड़ते हुए इस गैरेज के चारों तरफ बड़े ध्यान से देखने लगा ठीक इसी समय ऑफिसर अजय ने उस गैरेज के दरवाजे पर नॉक करने अभी अजय ने अपना हाथ उठाया ही था कि अचानक से विक्रांत काफी जोर से चिल्ला पड़ा अजय नहीं नहीं नहीं रुक जाओ बूम विक्रांत के चिल्लाने के महज एक सेकंड बाद ही अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और ऑफिसर अजय घायल होकर जमीन पर गिर पड़े ये धमाका अचानक ऐसी हुआ था ऐसे में विक्रांत और रूही भी इसके लिए खुद को तैयार नहीं हो पाए थे भले ही विक्रांत को गैरेज के बाहर खड़ी पीले रंग की ट्रक थोड़ी अजीब सी लग रही थी लेकिन फिर भी उसने बन चुके थे दरअसल इस ग्लास डोर को भेजती हुई कई सारी गोलियां ऑफिसर अजय के ऊपर चलनी शुरू हो चुकी थी ऑफिसर अजय को यह उम्मीद तनिक भी नहीं थी की उसके ऊपर अचानक से गैरेज के भीतर से एक के बाद एक कई सारी गोलियां चलनी शुरू हो जाएंगी इस गोली के लगते ही ऑफिसर अजय का शरीर हवा में उछलता हुआ पीछे की तरफ जा गिरा आ अजय के मुंह से दर्द भरी करहा निकल पड़ी वो अपने चेहरे को छुपाकर जमीन पर ही लेट गया जाहिर है अजय इस अचानक के हमले से काफी भयभीत हो चुका था विक्रांत बिल्कुल हैरत में था और उसका हाथ तुरंत अपने कमर में लगी हुई गन के पास पहुंच गया वो जल्दी से गन हाथ में लेकर पोजीशन लेना चाहता था अभी उसने गन को हाथ में लिया ही था कि अचानक से दरवाजे के पीछे से एक और धमाके की आवाज सुनाई पड़ी बूम